पार्ट छ आदम और हवा का पाप सत्य आदम और हवा ने जब परमेश्वर का अनाज्ञा पालन किया तो वे मर गए आयत इसलिए जैसा एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई रोमियो पांच उसका बारह परिचय उदाहरण के अंदर आदम और हवा अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे उनका परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता था वह उनका प्रिय पिता था शैतान परमेश्वर का विरोधी है वह परमेश्वर से घृणा करता है और जो रिश्ता आदम का परमेश्वर के साथ था उसे वह तोड़ना चाहता था शैतान जानता था कि परमेश्वर ने आदम को भले और बुरे ज्ञान के पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था वह जानता था कि अगर आदम और हवा परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो उनकी सहभागिता टूट जाएगी उत्पत्ति तीन एक उसका पांच यहुआ परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दू था और स्त्री ने उससे कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना नहीं तो मर जाओगे तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे शैतान ने सर्प का रूप धारण किया और हवा की परीक्षा ली और उससे चला शैतान ने उनसे कहा वे न मरेंगे और परमेश्वर को झूठा कहा शैतान झूठा और चलने वाला है उत्पत्ति तीन उसका छे सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है तब उसने उसमें ऐसी तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया हवा ने फल को खाया और आदम को भी दिया हवा तो चल गई लेकिन आदम ने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया आदम परमेश्वर से अलग हो गया अपने जीवन के स्रोत से डालियां और पत्तिया का उदाहरण क्या यह डाली जीवित है नहीं यदपि पतिया अभी भी हरी है डाली इसके जीवन के स्रोत से अलग हो गई और जीवित नहीं रह सकती क्या हुआ जब आदम और हवा ने पाप किया आदम और हवा आत्मिक रूप से मर गए जैसा कि परमेश्वर ने मृत्यु के बारे में कहा था क्योंकि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया था पाप की सजा परमेश्वर ने अनंतता के लिए अलग होना है जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही होता है उत्पत्ति तीन उसका सात से आठ तब उन दोनों की आखे खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोडकर कर लंगोट बना लिए तब यहुआ परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहुआ परमेश्वर से छिप गई आदम और हवा परमेश्वर की समानता में न रहे और अपने पाप को परमेश्वर से छिपाना चाहा उन्होंने अंजीर के पत्तियों से अपने नंगेपन को ढापने की कोशिश की लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छुपाना असंभव है व्याख्या जैसा कि शैतान ने आदम और हवा को छला वैसा ही हमें भी छलने की कोशिश करता है क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया और वे परमेश्वर से अलग हो गए आदम और हवा ने परमेश्वर से पाप को छिपाना चाहा लेकिन यह असंभव था आपको याद है कि हमने देखा कि परमेश्वर सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है वह जानता है कि हमें क्या करना है और हम कहाँ हैं इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी सबसे रुचिकर थी जो भी आपने इस सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताएं।